को बृहदानंदकोपनषद शांक्याध्याचार ब्राह्मणती मृत्यो ऋा मृत्यु कर्मा विद्यादि न तूपणनेवाणी अतस्ता मृत्यो रूप्यति क्राम क्रियाफलाश्रिया मृत्यु रूपों को कर्म एवं अविद्यादि ही मृत्यु है इसके सिवा उसका स्वतः कोई रूप नहीं है देह और इंद्रियां ही उसके रूप हैं। अतः कर्म और फल के आश्रयभूत उन मृत्यु के रूपों को वह पार कर जाता है ननु नस्तव धिया समान मन धियों भाषक आत्मज्योति व्यतिरेक प्रत्यक्षेन वा अनुमानेन वनुपल्भात यथान्या तत्काल द्वितीया योह अन्यत्वे अपि यबभाष्याषको अन अवेकानुपलभात सादृश्यमी तत्र भवत्यन्यत्वे न आलोकोपल घटादेह संश्लिष्टोर सादृश्यम भिन्नोरवेह तथेह घटातेरीवभाषक ज्योतिरंतरं प्रत्यक्षेन वान वोपलभामहे धीरह ही हिजस्वरूपभाषक स्वाकारा विषयाकारा चमना प्रत्यक्ष धियो भाषक ज्योतिशक्य प्रतिद्व पूर्वपक्ष कि तो बुद्धि के समान बुद्धि को प्रकाशित करने वाली कोई अन्य आत्मज्योति तो है नहीं क्योंकि अप्रत्यक्ष अथवा अनुमान से बुद्धि से व्यतिरिक्त उसकी उपलब्धि नहीं होती जिस प्रकार की उसी काल में अर्थात एक बुद्धि की उपलब्धि के समय दूसरी बुद्धि की उपलब्धि नहीं होती और ऐसा जो कहा कि अवभाष्य घट आदि और अभाषक आलोक का भेद होने पर भी विवेक न हो सकने के कारण सादृश्य है तो हाँ आलोक के भिन्न रूप से उपलब्धि होने के कारण उन दोनों के भिन्न रूप होने पर भी घटादि के साथ मिलने पर सदस्यता हो सकती है किंतु यहाँ तो घटादि के समान प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से भी बुद्धि की प्रकाशक कोई अन्य ज्योति हमें उपलब्ध नहीं होती अपितुचित स्वरूप से प्रकाशक होने के कारण बुद्धि बुद्धाकार और विषयाकार हो जाती है अतः बुद्धि की औभाषक उससे भिन्न कोई अन्य ज्योति न तो अनुमान से और न प्रत्यक्ष से ही बतलाई जा सकती है यदि यद्यपि रूपम अभिहितम दृष्टानूपम अवभाष्याषको भिन्नोरवाद्यालोको संयुक्तोर सादृश्यमिति त्राभ्युपगम गम मात्रम मूक्त न तत्र त्र घटाद्याषक पर्षतस्तु घटादीरेवावभाषात्मक शालोक अन्ोन हि घटादिुत्त्त्प्य विज्ञान शोकघटादी विषयाकम भाषते यदिव तदा न बाह्यो विज्ञान विज्ञानलक्षण आतृत्वा सर्वस्य। इसके सिवा स्वरूपतः भिन्न किंतु परस्पर मिले हुए अवभाष्य घटादि और अवभाषक आलोक का जो दृष्टान्त रूप से दृश्य बतलाया गया है उसे भी हमने एक प्रकार की मान्यता मात्र कहा है किंतु वहां घटादि अवभाष्य और उनका अवभाषक भिन्न नहीं है वास्तव में तो आलोक के सहित घटादि ही अवभाष रूप है अन्य अन्य घटादि उत्पन्न होते रहते हैं केवल विज्ञान ही आलोक सहित घटादि रूप विषय के आकार में भाषित होता रहता है जबकि ऐसी बात है तो वस्तुतः कोई बाह्य दृष्टान्त नहीं है क्योंकि सब कुछ विज्ञान स्वरूप मात्र ही है यहाँ तक विज्ञानवादी बौद्धों का मत कहा गया इससे आगे इस मत का अनुवाद करते हुए शून्यवादी का मत बतलाते हैं वह तत्व विज्ञानस्य ग्राह्य तद् ग्राह्य ग्राहक ग्राहकाम पिकल्य तस्विशुद्धि परिकल्पयुक्त इति स्वच्छीभूत छड़क व्यवतिषत केचि के इच्छन्ति तदपि तदप् विज्ञान ग्राह्य ग्राह्यग्राहकांश विर्मुख शून्यमें घटादी बाह्यवस्तुवधीत आध्यात्मिका आचक क्षते इस प्रकार उस विज्ञान की ही ग्राह्य ग्राहका कार्ता की पुण्यतया कल्पना कर उसे फिर उसी की अत्यंत शुद्धि की कल्पना करते हैं वह ग्राह्य ग्राहक भाव से रहित विज्ञान स्वच्छ और क्षणिक रूप से स्थित है ऐसा किन्हीं किन्हीं का मत है कोई तो उस क्षणिक विज्ञान की भी शांति करना चाहते हैं अविद्या से आच्छादित वह विज्ञान भी घटादी बाह्य वस्तुओं के समान ग्राह्य ग्राह्यंश से रहित शून्य मात्र ही है ऐसा दूसरे माध्यमिक बौद्ध करते हैं सर्वाएता कल्पनाबुद्धि विज्ञावभाषक व्यतिरिक्त आत्मज्योतिषोपनवाद श्रेयो मार्गस्य प्रतिपक्ष भूतावैदिक बाह्योंथस्ती ताना स्वात्माव तान प्रत्युच्यते नाव स्वात्म भाषक घटादेह तमस्वस्थितवन्न कदाचिप स्वात्मनावभाष्यते प्रदीलोक संयोग नैवावभाषमा दृष्ट शोको घटी संश्लिष्ट अभी घटालोक अने पुनः पुनः संश्लेषे विश्लेषे च व्यतिरिक्ताव घटियों न स्वात्मनैव स्वात्मात्मनम अभाषयती ये सारी कल्पनाएँ बुद्धिप विज्ञान के अवभाषक एवं उससे व्यतिरिक्त आत्मज्योति का त्याग करने वाली होने से इस वैदिक कल्याण मार्ग की विघ्न रूपा है अब जिनके मत में घटादी बाह्य पदार्थ की सत्ता है उनसे कहा जाता है यह घटादी स्वयं ही अपने प्रकाशक हो ऐसी बात तो है नहीं अंधेरे में रखे हुए घटादी तो कभी अपने आप प्रकाशित होते ही नहीं हाँ दीपक दीपिका दि के प्रकाश से सहयोग होने पर तो यह घट प्रकाश युक्त है इस प्रकार उसका नियम से प्रकाशित होना देखा जाता है मिले हुए घट और प्रकाश भी एक दूसरे से है भिन्न नहीं क्योंकि रस्सी और घट के समान उनका पुनः पुनः संयोग और वियोग होने पर उनमें विशेषता दिखाई देती है इस प्रकार यदि उनका भेद है तो प्रकाश पदार्थों का कोई अन्य प्रकाशक है यह भी सिद्ध हो जाता है वे स्वयं ही अपने को प्रकाशित नहीं करते ननु प्रदीप स्वात्मान एवावभाषयन दृष्ट इति न ही प्रदीप दर्शनाय प्रकाशातर मुद्दे लौकिका तस्मात्दीप स्वात्मा प्रकाश पूर्वक किंतु दीपक तो स्वयं ही अपने को प्रकाशित करता देखा जाता है क्योंकि लौकिक पुरुष घटादि के समान दीपक को देखने के लिए कोई अन्य प्रकाश ग्रहण नहीं करते इसलिए दीपक स्वयं ही अपने को प्रकाशित करता है न अभाष्वाद विशेषात यद्यपि प्रदीपो न्यसाव स्वयं स्वयं अवभाषात्मक तथा व्यतिरक्तचतन न व्यभिचर घटादी वाला चव तदा व्यतिरिकवश्यम भवा भावी सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि प्रकाशत्व में दीपक की घट घटादी से स था है यद्यपि स्वयं प्रकाश स्वरूप होने के कारण दीपक दूसरों का प्रकाशक है तथापि घ के समान ही वह अपने से भिन्न चैतन्य द्वारा प्रकाशित होने की योग्यता का त्याग नहीं करता जबकि ऐसी बात है तो अपने से भिन्न से प्रकाशित होना तो अनिवार्य ही है नानू यथा घट चैतनभाष्य व्यतिरिक्त मालोकांतर अपेक्षते न नव प्रदीपो नलोका तस्मा प्रदीपोन सन्नात्म घट भाषयती पूर्व पक्ष किंतु जिस प्रकार चैतन्य से अवभाषित होने योग्य होने पर भी घट को अपने से भिन्न दूसरे आलोक की अपेक्षा होती है उस प्रकार दीपक को तो किसी अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती अतः तो अन्य से अवभाषित होने वाला होने पर भी दीपक अपने को और घट को प्रकाशित करता है न स्वतः परतो व यथा चैतन्यवभाष्यव घट से तथा प्रदीपस्या चैतन्यवभाष्यम अवशिष्ट सिद्धांति नहीं उनमें स्वतः अथवा परतः कोई भी विशेषता नहीं है जिस प्रकार घट चैतन्य से अवभाषित होने वाला है उसी प्रकार उसके समान ही दीपक भी चैतन्य से अवभाषित होने वाला है यदुच्य प्रदीप आत्मा घटम चावभाषयती यदा आत्मा नवभाषयती तदा नहि तदा प्रदीपस्य प्रदीप से परेशभ्य सवभाष्यो सन्निधाव यहाकस सन्निध विशेष उपलब्य से नी प्रदीप सेवात्मस असन्निर्वा शक्य कल्पय असति च चाचित के विशेषे आत्मा प्रदीप प्रकाशयति तथा तो ऐसा जो कहा जाता है कि दीपक अपने को और घट को भी प्रकाशित करता है सो यह भी ठीक नहीं है क्यों नहीं है सो बतलाते हैं जिस समय दीपक अपने को प्रकाशित नहीं करता उस समय वह कैसा रहता है उस अवस्था में तो दीपक का अपने से अथवा अन्य से कोई भी अंतर नहीं देखा जाता और भाष्य तो वही होता है जिसमें अभाषक की सन्निधि अथवा असन्निधि होने पर कोई अंतर देखा जाए किंतु दीपक के अपने से ही सन्निधि अथवा असन्निधि होने की कल्पना नहीं की जा सकती अतः इस प्रकार कभी कभी सन्निधि अथवा असनिधि के कारण होने वाले अंतर के न होने पर दीपक अपने को प्रकाशित करता है ऐसा मिथ्या ही कहा जाता है चैतन्य चैतन्यग्राह्यम तो घटादि अवशिष्ट प्रदीप से तस्मा विज्ञानस्यात्मग्राह्य ग्राहक प्रदीपो दृष्टानत चैतन्य ग्राह्य विज्ञान से बाह्य विषय अवशिषं दीपक का चैतन्य ग्राह्य होना तो के समान ही है अतः विज्ञान के अपने ही ग्राह्य और ग्राहक होने में दीपक दृष्टांत नहीं हो सकता हाँ विज्ञान का चैतन्य ग्राह्य होना तो बाह्य विषयों के समान ही है चैतन्य ग्राह्ये च विज्ञानस्य से ग्राह्य विज्ञान ग्राहक ग्राह्य तंवा ग्राहक विज्ञान ग्राह्यतेति तदीह्य मानी वस्तूनी यो यन्न यो यत्र युष्ट न्याय स कलपय युक्त न तो दृष्ट विपरी तथा नैव ग्राहकेन व्यतिर ग्राहकीं ग्राह्य दृष्टि तथा विज्ञान चैतन्य विज्ञाना चैतन्यग्राह्यक ग्रह्य प्रकाशक प्रदीपवत्ति व्यतिरिक्त चैतन्यग्रह युक्त कलपयुक्त न त्वन ग्राहत्वम विज्ञान विज्ञानस्य ग्रह्यता स आत्मा ज्योतिरंतरम विज्ञानात् विज्ञान की चैतन्य ग्राह्यता सिद्ध होने पर भी क्या ग्राह्य विषय विशे विषयक विज्ञान की ग्राह्यता है अथवा ग्राहक विषय विशे विषयक विज्ञान की इस प्रकार वस्तु के विषय में संदेह होने पर जो न्याय अन्य पदार्थों के विषय में देखा गया है उसी की यहाँ भी कल्पना करनी चाहिए दृष्ट न्याय से विपरीत कल्पना करनी उचित नहीं है ऐसी स्थिति में जिस प्रकार अपने से व्यतिरिक्त ग्राहक के द्वारा बाह्य प्रदीपों की ग्राह्यता देखी गई है उसी प्रकार विज्ञान की भी चैतन्य ग्राह्यता होने के कारण प्रकाशक होने पर भी दीपक के समान अपने से भिन्न चैतन्य द्वारा ही ग्राह्यता कल्पना करनी चाहिए उसकी अनन्य ग्राह्यता विज्ञान ग्राह्यता मान्य उचित नहीं है इस प्रकार जो विज्ञान का गृहता है वह आत्मा विज्ञान से भिन्न ज्योति है तदनवस्थेती चेन्न ग्रह्यम ही त्राहक वस्ता मुक्त न्यायता न थेका ग्राहक्राहका कदाचिदिंग संभवतीस्मा तदनवस्था प्रसंग यदि कहो कि तब तो अनुवस्था हो जाएगी तो ऐसी बात नहीं है किंतु वस्तु का ग्राह्य होना ही उसके ग्राहक के अन्य पदार्थ होने में न्यायतः लिंग कहा गया है किंतु उस आत्मा के अव्यवचारी ग्राहकत्व और उसके किसी अन्य ग्राहक के अस्तित्व में कभी कोई लिंग होना संभव नहीं लिंग होना संभव नहीं है इसलिए उस अनवस्था का प्रसंग नहीं हो सकता विज्ञान व्यतिरिक्त ग्राहत्व कर्तरापेक्षायां अनस्थेती चेन्न निमा सर्वमो येण गृह्य वस्ता त्र ग्रह्य ग्राहक व्यति क्या नीत शक्य वैचित्रर्शना कथम घटस्तावत स्वात्म व्यतिरनात्मना तत्र प्रदीपरालोको ग्राह्य ग्रह कदीपलोको घटांशुरंशो वहाँवच्चुर्टी प्रदीपस्थुर प्रदीप व्यति न, न मालोक स्थानीयम बाह्यमक स्थानीय किंचित कमेक्षत तस्व यत्र यत्र नियंत शक्य यतिरक्त ग्रह ग्राह्यार साधि तस्मा वक्त ग्राहक ग्राहकग्राह न्रा नवस्थानी ग्राहक कदाच अप्युदय शक्य तस्मा सिद्धं विजान व्यक्त महात्म ज्योतिर यदि कहो कि विज्ञान को किसी अन्य से ग्राह्य मानने पर इंद्रियांतर की अपेक्षा होने के कारण अनावस्था होगी तो ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि ऐसा नियम नहीं है सर्वत्र यही नियम नहीं होता जहां किसी अन्य वस्तु से कोई अन्य वस्तु ग्रहण की जाती है वहां ग्राह्य और ग्राहक से भिन्न कोई अन्य इंद्रिय भी होनी चाहिए ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें विचित्रता देखी जाती है किस प्रकार शो बतलाते हैं घट अपने से भिन्न आत्मा के द्वारा गृहित होता ही है वहाँ ग्राही और ग्राहक से भिन्न प्रतिपादी प्रकाश उसका करण है क्योंकि प्रतिपादी का आलोक न घट का अंश है और न नेत्र का ही किंतु दीपक घट के समान नेत्र से ग्राह्य होने पर भी नेत्र और दीपक से व्यतिरिक्त बाह्य प्रकाश स्थानीय किसी अन्य करण की अपेक्षा नहीं करता इसलिए ऐसा नियम नहीं किया जा सकता कि जहाँ जहाँ अपने से भिन्न वस्तु द्वारा ग्राह्यता होती है वहाँ वहाँ कोई अन्य करण होना ही चाहिए अतः विज्ञान के व्यतिरिक्त ग्राहक ग्राह्यता ग्राह होने पर भी न तो करण के कारण और न ग्राहकत्व के द्वारा ही कभी अन्वस्था सिद्ध की जा सकती है अतः विज्ञान से पृथक आत्मज्योति दूसरी ही है यह सिद्ध हुआ नस्तेव बाह्योर्थो घटाती प्रदीपो व विज्ञान व्यतिरिक्त यद्य यद। न व्यतिकेण नोपलभ्य तत्व वस्तुदृषम यहां स्वप्न विज्ञानग्राह्य घटपटादी वस्तु स्वप्न विज्ञान व्यतिकेत स्वपन घट प्रतिपे स्वप्न विज्ञानगम्य जागृते घट प्रतिपे जाग्रत विज्ञान न जाग्रत विज्ञान युक्ता मतत्रुक्ता तस्मान् नास्ति बाह्योंथ घट प्रदीपत्रुक विज्ञान व्यतिरक्तावभाष्यवाद व्यतिमस््योतिर घटा देरी वेति तिथ्यास विज्ञान मात्रत्वे दृष्टांता भाव विज्ञानवादी किंतु घटादी अथवा दीपक आदि कोई बाह्य पदार्थ विज्ञान से व्यतिरिक्त तो है ही नहीं जो वस्तु उसके बिना उपलब्ध नहीं होती वह तत्स्वरूप ही देखी गई है जिस प्रकार स्वप्न विज्ञान से गृहित होने वाले घट पटादि वस्तु स्वप्न विज्ञान से अलग उपलब्ध न होने के कारण स्वप्न दृष्ट घट प्रदीपादि की स्वप्न विज्ञान मात्रता ज्ञात होती है इसी प्रकार जागृतावस्था में भी घट एवं प्रतिपादी की जागृता विज्ञान के सिवा उपलब्धि न होने के कारण जागृत विज्ञान मात्रता ही होनी चाहिए उचित है अतः घट एवं प्रतिपादी बाह्य पदार्थ हैं ही नहीं सब कुछ विज्ञान मात्र ही है ऐसी स्थिति में जो यह कहा गया कि घटादि के समान विज्ञान भी अपने से भिन्न साक्षी द्वारा भाष्य है इसलिए उससे व्यतिरिक्त कोई अन्य ज्योति है सो यह ठीक नहीं क्योंकि जब सभी विज्ञान मात्र है तो उससे भिन्न कोई अन्य ज्योति है इसमें कोई दृष्टांत नहीं हो सकता नावत ना तावद्यु गता न तो बाह्योर्थो भवता एकांत नई नाभ्योपगम्यते सिद्धांति ऐसी बात मत कहो जहाँ तक तुम बाह्यार्थ की सत्ता स्वीकार करते हो वहाँ तक तो है ही तुम सर्वथा ही बाह्यार्थ न मानते हो ऐसी बात है नहीं नो ना मैं नाभ्युपगम्यत विज्ञानवादी हाँ मैं तो नहीं ही मानता नही विज्ञानम घट प्रदीप शब्दारृथुकद बाह्यमर्थरवश्यभ्यू गव्य विज्ञातर वस्तु न नु चेद्युपगम्यते विज पठ इतव शब्द पर्याय शब्द प्राप्त तथा साधना फल से चैकत्ध्येदोपदेशक प्रसंग तत्कर्तूरज्ञान प्रसंगो वा सिद्धांत ऐसी बात नहीं है क्योंकि विज्ञान घट प्रदीप इत्यादि शब्द और उनके अर्थ पृथक हैं जब तक ऐसा है तब तक भी तुम्हें बाह्य अर्थंतर अवश्य स्वीकार करना होगा यदि विज्ञान से भिन्न कोई अन्य पदार्थ नहीं माना जाएगा तो विज्ञान घट पट इत्यादि शब्दों का एक विज्ञान मात्र ही अर्थ मानने पर इनका पर्याय शब्द होना सिद्ध होगा इस प्रकार साधन और फल की भी एकता होने पर तो साध्य साधन रूप भेद का उपदेश करने वाले शास्त्र की व्यर्थता का प्रसंग उपस्थित होगा तथा उनके रचयिताओं को भी अज्ञान का प्रसंग होगा